ए कौन षष्टतम सुक्तम भाषार्थ जिस प्रकार रथ का कार्य कुशल सारथी होने पर रथ पर चढ़ा व्यक्त सुख का अनुभव करता है वैसे ही सुबंधु की आय तारुण्य युक्त एवं दीर्घ होकर बढ़े तथा गमन करने वाले पुरुष स्वयं के उद्देश्य से श्रेष्ठ रीति से प्राप्त करें पाप देवता निरृति अत्यंत दूर हो जाएं भाषार्थ सामगान चालू रहते ही परमाय रूप संपत्ति प्राप्त करने के लिए उत्तम प्रकार का अन्न तथा नाना प्रकार का उत्तमोत्तम हवि उत्पन्न करते हैं निरृत के लिए स्तुति तथा हवि हम प्रदान करते हैं उन हमारे सभी अन्नों का आस्वाद लें जीर्ण होकर हमें सुख दें निरृत दुख कष्ट आदि भली प्रकार दूर हों भाषार्थ हम शत्रुओं को पौरुष युक्त बल पराक्रमों से भली प्रकार पराभूत करें सूर्य जैसे पृथ्वी को तथा वज्र जैसे बादल को प्राप्त करते हैं उन हमारे सभी बोले जाने वाले स्तोत्रों से निरृति सुने जाने इस प्रकार निरृति बहुत दूर हो भाषार्थ हे सोम तू हमें मृत्यु के अधीन न कर हम सूर्य को ऊपर आकाश में जाते सदैव देखें निरंतर हम जीवित रहें दिन-दिन हमारी वृद्धावस्था हितकर हो तथा निरृति देवता दूर हो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 हमें चारों तरफ से सुखी करो हमारा कल्याण करो भाषार्थ पृथ्वी देवी हमें पुनः जीवन प्राणदान करें पुनः दिव लोक एवं अंतरिक्ष देवता हमें प्राण दें सोम हमें पुनः शरीर दें तथा सर्व पोषक पूषा हमें हितकर वाणी प्रदान करें जो स्वस्थ वचन है वो भी हम दें जिससे हमारा कल्याण हो भाषार्थ महान एवं यज्ञ की वा जल की माता द्यावा पृथ्वी सुबंधु का कल्याण करें जो भी हमारे पाप हों उनको दूर करें हे दयावा पृथ्वी आप दोनों क्षमाशील हैं तो पाप कैसे रहेगा हे सुबंधु तेरा जो कुछ भी पाप हो वह पीड़ा ना देते नष्ट हो भाशार्थ दुलोक से पृथ्वी पर दो अश्विनी रूप तथा तीन इला सरस्वती भारती रोग दूर करने वाली औषधियां संचार करती हैं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 भासार्थ तेजस्वी एवं महान लोगों से प्रशंसित दश में नमस्कार करते हुए विनम्र होकर हम गए हैं भासार्थ शत्रुओं का संहार करता तेजस्वी रथ की भांति सब जगह गमन करने वाले भजेरथ राजा के वंश में उत्पन्न तथा सतपुरुषों के रक्षक असमाती राजा की हम स्तुति करते हैं भासार्थ जो जैसे सिंह बड़े भैंसों को मार गिराता है वैसे ही अपने विरोधियों को भी हाथ में खड्ग लेकर विजय करता है तथा युद्ध में हाथ में खड्ग न लेते हुए भी शत्रुओं को पराभूत करता है भाषार्थ जिस राष्ट्र में धनवान शत्रुओं के संहारक एक छाकु राजा शासन के कार्य में वृद्धि प्राप्त करता है उस राज्य में पांच वर्णों के लोग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 तू अगस्त ऋषि को प्रसन्न करने वाले उनके बंधु-बांधवों के लिए अपने वेगवान दो लाल अश्वों को रथ में जोतो तथा सब अदानी कृपण लोभी व्यापारियों को पराजित करो भाषार्थ यह माता यह पिता तथा यह प्राणदाता आ गया है सुबंधो हे जीव यह शरीर तुम्हारे समर्पण का स्थान है यहां आ भासार्थ जैसे रथ को धारण करने के लिए उसके दोनों जूओं को रस्सी अथवा पाश से बांधते हैं उसी प्रकार तेरे मन को जीवन तथा विनाश रहित होने के लिए धारण करता हूं मृत्यु अर्थात विनाश के लिए नहीं भासार्थ जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी इन वनस्पतियों को धारण करती है उसी प्रकार तेरा मन जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए धारण करता हूं मृत्यु अथवा विनाश के लिए नहीं भाषार्थ मैंने सुबंधु के मन को विवस्थान के पुत्र यम से जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए छुड़ाया है मृत्यु आत्मा नाश के लिए नहीं भाषार्थ वायु नीचे की ओर बहता है सूर्य ऊपर से नीचे की ओर तपता है न मारने योग्य गौ नीचे की ओर दुही जाती है उसी प्रकार तेरा पाप अथवा अकल्याण नीचे की ओर हो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 वह यज्ञ सत्र के योग्य छठे दिन के सप्त होताओं से कह कर पूरा कर दिया भाशार्थ वह रुद्र इष्टोताओं को धन दान देने के लिए तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रेरित कर उन्हें शस्त्रादि का प्रदान करता हुआ वेदी पर बैठता है शीघ्र गति से जाने वाला तथा जोर से आवाज गर्जना करने वाला स्तुत्य रुद्र बादल जैसे जल बरसाता है वैसे ही उपस्थित होकर अपने सामर्थ को प्रदान करता है भाशार्थ हे अश्विनी कुमार तुम मन की भात अत्यन्त वेग से स्तोता अधर्यु से जिस यग्य में बुद्ध पूरवक दोड़ कर जाते हो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 दो अश्रुओं की भांति निरंतर सेवन करते हुए तुम द्वेष भाव को भूल जाओ भासार्थ जिस प्रजापति का इच्छा शक्ति युक्त वीर्य विख्यात है जिससे वीर पुरुष ही उत्पन्न होते हैं प्रजापति संतति निर्माण के लिए उसका शक किया वे मानवों के हित के लिए ही त्यागा था पुनः उसे धारण करता है जो सर्वश्रेष्ठ प्रजापति अपनी सुंदर कन्या उषा के गर्भ में रखता है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 भासार्थ प्रजा के उत्पीड़क तथा अग्नि की भात दाहक राक्षस अचानक दिन में यहां इसे यज्ञ में नहीं आ सकते और रात में भी वस्त्रहीन दुष्ट अग्नि के समीप नहीं जा सकते क्योंकि इस यज्ञ की रक्षा रुद्र करते हैं जो संविधाओं को लेता हुआ तथा हवि को अन्न बल को प्रदान करने वाला वह यज्ञ का धावक अग्नि उत्पन्न होकर राक्षसों के साथ बलपूर्वक संग्राम में प्रवृत्त हुआ जाना जाता है